वे तिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुँचे अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में चार महीने तक रहे वहाँ पुरवासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन है एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को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 दृढ़ निश्चय कर लिया परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया वह तनिक मुस्कुराकर, कर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी एक बार सुभद्रा जी देवदर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली उसी समय महारथी अर्जुन ने देव की वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया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 जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुरोित संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया तब वे शांत हुए इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वरवधु के लिए बहुत साधन सामग्री हाथी रथ घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे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 अधिक नहीं वे इतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे प्रिय परीक्षित उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व उनमें अहंकार का लेश भी न था श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया भगवान के साथ नारद वामदेव अत्रि वेदव्यास, परशुराम असित आरुणि, मैं सुखदेव बृहस्पति कण्व मैत्रेय च्यवन आदि ऋषि भी थे परिचित वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों परीक्षित उस यात्रा में आनर्त धनव कुर्जांगल कंक मस्य, पांचल कुंती, मधु केकय कोशल अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने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 हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया बहुलाश और सूर्यदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्रीकृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से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 गंध माला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ्य गौ बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे